नमस्कार आज 27 मई 2021 गुरुवार का दिवस है और हरियाम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग श्रीमद भागवत गीता गीता संग्रह शबद पादाचार्य की रचना उसकी अष्टम पायदान पर है हम सात अध्याय पढ़ चुके हैं और आठवें अध्याय का अध्ययन मारा सतत जारी जिसको हम पिछली बार शुरू कर चुके हैं इस अध्याय में भगवान ने अपने संसार में उपस्थित स्वरूप के बारे में बताया दूसरा उन्होंने बताया कि हम आने वाले जन्मों की कैसे तैयारी करें यानी अगर हम सोचते हैं कि हम यहाँ से जब शरीर छोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा तो उसका चिंतन हम अभी से कर सकते हैं उसके तैयारी जीवन भर करना पड़ेगी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जैसी अंत में मति वैसी गति अंतिम क्षण याद कर लेंगे तो हम सब ठीक हो जाएगा भगवान कहते हैं कि इतना सहज नहीं है कि अंतम जैसा तुम सोचो कि पूरे दिन हम कुछ नहीं करेंगे और क्षण भर में खाने पर बैठेंगे और खाना बन जाएगा उस खाने को बनाने के लिए धन कमाने से ले कर अन्न को लाने से ले सारी व्यवस्था करना और उसको उस रूप में व्यवस्थित करना इन सब के पीछे हमको प्रयास तो करना पड़ेगा तो ये प्रयास हमारा कैसे करें उसके बारे में भगवान इस अध्याय में बताते हैं तो हम पहले हमारी बात को वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ हमने पिछली बार छोड़ा था कि संसार में भगवान ने कहा कि मुझे चार रूपों में पहचानो अर्जुन ने आठ प्रश्न किए थे उन आठ प्रश्नों के उत्तर में भगवान अपनी बात यहां पर कहने पर आजीव है उनका क्या प्रश्न था कि ब्रह्म कौन है कर्म क्या है अधिभूत क्या है अधिदेव क्या है अधि ये कौन है वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जा सकता है आठ प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण भगवान को पूछे इसमें चार वो प्रश्न हैं जो पिछले अध्याय के अंत में भगवान ने अपने स्वरूप के बारे में कहा था तो पहले अपन उन चारों बातों को फिर से संक्षेप में दोहरा लेते हैं भगवान ने कहा था कि मुझे अध्यात्म के रूप में जानो अधिदेव के रूप में जानो अधिभूत के रूप में जानो और अधियज्ञ के रूप में जानो इन चार स्वरूपों में जानो तो ये बड़े रहस्यमय बात है इन चार स्वरूपों में जानने के बाद सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि संसार में हमारे आँख में भगवान के सिवा कुछ भी नहीं दिखा अगर इन चार रूपों में हमने भगवान को जान लिया तो भगवान के सिवा सृष्टि में देखने लायक कुछ भी नहीं रहेगा जो जो कुछ देखेंगे वो ईश्वर ईश्वर दिखाई देगा तो जैसे संत कहते हैं कि जित देखूँ तित तू वही बात परमेश्वर को इन चार स्वरूपों में जानने के बाद हो जाती है तो हम उन संय में बातों को समझ लें कि अध्यात्म के रूप में वो इस सृष्टि की चेतना है आज पंखा चल रहा है बातें हो रही हैं रेल का इंजन चल रहा है हवेजा चल रहे हैं तूफान आ रहे हैं ये सब कुछ क्या है इसके पीछे एक ऊर्जा है और ऊर्जा चैतन्य स्वरूप है ऊर्जा निर्जीवनीय ऊर्जा चैतन्य तो समस्त चैतन्य स्वरूप में उसके समग्र चैतन्य स्वरूप में हम परमेश्वर को देखें कि परमेश्वर की शक्ति तो एक तो हमारा हो गया कि अध्यात्म स्वरूप जिसके अंदर हमें समस्त सृष्टि की चैतन्य चेतना को परमेश्वर समझें दूसरा है अधिदेव यानी वो एक पुरुष है जो आदि पुरुष है जो सर्वोत्तम पुरुष है जो इस प्रकृति अष्टधा प्रकृति का रचयिता जिससे अष्टधा प्रकृति निकली है और वो यहाँ पर आपके भीतर पुरुष रूप में यानी आपकी आत्मा के रूप में उपस्थित है जिसके द्वारा ये अष्ट प्रकृति निकली है पाँच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार ये अष्ट प्रकृति है और सृष्टि में जीव हो चाहे जड़ इन आठों में से ही वो बनता है मन बुद्धि अहंकार जीव में होते हैं और पंच पंचमहाभूत भी जीव में होते हैं और जड़ में मात्र पंचमहाभूत होते हैं है ना तो इस तरह से सृष्टि की किसी भी रचना को ले, ले। चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन वो इन अष्टधा प्रकृति से बाहर नहीं है और इस अष्टधा प्रकृति के विभिन्न सम्मिश्रणों से सृष्टि का निर्माण होता है अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि मैं अधि, अधिभूत के रूप में हूं अधिभूत के रूप में अधिभूत के रूप में मैं समस्त सृष्टि की उन रचनाओं के रूप में जो पेरिशेबल है जो नष्ट प्राय हैं जो नष्ट हो सकती है उन समस्त रचनाओं के रूप में मैं इस सृष्टि में हूँ यानी परिशेबल क्या है एक तो समस्त जड़ जड़ सृष्टि जिसमें चाहे सूर्य चंद्र नदी धरती सब कुछ आ गए और इसके अलावा हमारे अपने और समस्त जीव जंतुओं के शरीर भी आ गए वो भी नष्ट प्राय है इसलिए समस्त नष्ट हो सकने वाली रचनाएं चाहे वो शरीर हो चाहे वो जड़ वस्तुएं हों शरीर भी जड़ है और ये हमारे मन बुद्धि अहंकार भी जड़ है इनमें जो पीछे जो पुरुष बैठा है वो ही चैतन्य स्वरूप से इस संसार को चेतन जीवों से भरता है तो हमारी भगवान की जो प्रकृति है उसमें समस्त जड़ और चेतन को उत्पन्न करने की क्षमता है और वो प्रकृति के पीछे भगवान स्वयं खड़े हैं तो अधिभूत के रूप में वो समस्त सृष्टि है जो पेरिशेबल है या नष्टप्राय है इसके अलावा अधियज्ञ के, के रूप में मैं इस शरीर में भोक्ता रूप से स्थित हूँ या इच्छा करने वाला सर्वोत्तम इच्छा करने वाला यहाँ पर यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो इच्छा करने वाला होता है वही भगवान होता है अगर आप उसको थोड़ा सा गहन चिंतन करें कि हम संसार में कुछ भी क्रिया करते हैं उसके पीछे एक इच्छा है अगर हम कहें कि हमको ये काम करना है तो उसके पीछे हमारी इच्छा है आज आश्रम में जाना है तो उसके पीछे हमारी इच्छा है हमको भोजन करना है तो उसके पीछे हमारी जीने की इच्छा है कि हमको जीना है स्वस्थ रहना है पेट भरना है यानी हर चीज़ के पीछे हमारी एक इच्छा है वापस हमको परमेश्वर से मिलना है ये भी हमारी इच्छा है कि हमको वापस जिस सृष्टि में आए उस सृष्टि से वापस परमेश्वर तक जाना ये भी हमारी इच्छा है तो हमारे समस्त इच्छाएं ही सृष्टि को मूर्त रूप देती हैं इसको एक कार्य रूप देती तो, तो सृष्टि में समस्त इच्छाएं ही मूल है और इच्छा क्या है भगवान की इच्छा शक्ति जिस इच्छा शक्ति से इस सृष्टि की रचना हुई वही इच्छा शक्ति आपके भीतर भी इच्छा के रूप में उपस्थित है और वही इच्छा शक्ति आपको वापस ईश्वर तक भी ले जा सकती है या वही इच्छा शक्ति माया के आगोश में जब आप बने रहोगे तो संसार में घुमा सकते यही इच्छा शक्ति जब राग काम से मुक्त होती है राग काम विवर्जितम जब राग काम से विवर्जित या ना उससे मुक्त होती है तो भगवान की इच्छा शक्ति शुद्ध इच्छा शक्ति और जब वो राग और काम से विषाक्त होती है उस समय वो सांसारिक इच्छा शक्ति लेकिन इसमें भी इच्छा शक्ति में फिर गुण आ जा जब संसार की बात आती है कि जो सांसारिक इच्छा शक्ति उसमें तीनों गुण आ जाते हैं तो उसमें सतोगुणी इच्छा शक्ति हमको परमेश्वर की तरफ ले जाती है रोजोगुणी इच्छा शक्ति संसार का विकास कराती है तमोगुणी संसार की शक्ति संसार में उपद्रव पैदा करती है इस तरीके से हम तीनों इच्छा शक्तियों को भी जो जान सकते हैं इच्छा शक्ति जो है भगवान की वो शुद्ध स्वरूप में भगवान की इच्छा शक्ति है जब वो माया और काम से मुक्त है काम राग और जब वो राग और काम से जुड़ी होती है तो वो तीन गुणी इच्छा शक्ति हो जाते है वो तीन त्रिगुणी इच्छा शक्ति या तो वो राग से या काम से या द्वेष से मिली होती है तब तो वो तमगुणी हो सकती है रजोगुणी हो सकती है या सत्वगुणी हो सकती है और सत्गुणी इच्छा शक्ति परमेश्वर की ओर हमें अग्रसर करती है लेकिन अंततः समस्त इन तीनों गुणों को छोड़ना होता त्याज है त्याज्य तीनों गुण त्याज्य सत्यगुण भी त्याज्य है क्योंकि गुणों के साथ परमेश्वर के द्वार पर प्रवेश संभव नहीं है समस्त गुणों को छोड़कर ही ईश्वर के द्वार में प्रवेश संभव है तो उन्होंने ये हमको चार स्वरूप बताए अब हम अगर चारों तरफ निगाह घुमाएं कि क्या इन चारों के अलावा हमको संसार में कुछ दिख रहा है नष्ट प्राय रचनाएं दिख रही है भगवान इच्छा करने वाला दिख रहा है वो कहता है कि मेरी आज ये इच्छा है आज मेरी इच्छा, तो इच्छा करने वाला भगवान है आपके भीतर भी देखो तो आप एक इच्छा करने वाला बैठा वो भी परमेश्वर है हमको यहाँ संसार में एक हलती जुलती एक झांकी दिखाई देती है जिसमें सब कुछ चलायमान है वो क्या है वो भी भगवान की इच्छा शक्ति यानी क्या है वो भी ईश्वरी ही है और इन सब में प्रकृति को जन्म देने वाला इन सब प्रकृति के पीछे जो खड़ा है वो सर्वोत्तम पुरुष वो भी परमेश्वर है इस तरह हमको क्या इस सृष्टि में परमेश्वर कलावा को दिखाई देता है कुछ भी दिखाई नहीं देगा तो ये हमारी दृष्टि जब विकसित हो जाती है समस्त सृष्टि तब हमको परमेश्वर का स्वरूप दिखाई देने लगता नहीं, नहीं, है ठीक तो तो है अपन आप देखते हैं आवाज ठीक से आती तो ये हमने अभी जो बात करी भगवान के चार स्वरूपों के जो संसार के अंदर भगवान को देखने के हमारे तरीके अब इसके बाद वो कहते हैं कि मृत्यु के समय में कैसे जाना जा सकता लेकिन इस अंतिम प्रश्न में आने के पहले एक चीज़ जो हम पिछली बार देख चुके हैं लेकिन फिर भी संक्षेप में देख लेते हैं भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि कर्म क्या है कर्म या इस सृष्टि की अभिव्यक्ति वही कर्म है और वो कर्म भगवान कहते हैं कि ये विसर्ग शक्ति है भगवान की जो इस सृष्टि को जन्म देती है जो एक बिंदु स्वरूप अनभिव्यक्त सृष्टि है और दो बिंदु स्वरूप या विसर्ग स्वरूप ये अभिव्यक्त सृष्टि दो बिंदु का मतलब होता है जहाँ पर कि शिव शक्ति अपने अपने अभिव्यक्ति अलग अलग कर देते हैं और जब वो शिव स्वरूप में समा जाती है शक्ति उस समय संसार अनभिव्यक्त हो जाता है अनमैनिफेस्ट हो जाता है तो इस तरह से दोनों तरह की शक्तियाँ अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त दोनों परमेश्वर की शक्ति हैं और यही कर्म है और वो कर्म के या उस अभिव्यक्ति के विसर्ग शक्ति के तीन स्तर हैं जो बताया था हमने शांभव विसर्ग शाक्त विसर्ग और अणु विसर्ग शांभव विसर्ग के रूप में वो पूर्ण रूप से अनभिव्यक्त परमेश्वर के स्वरूप में मिली है शाक्त विसर्ग के रूप में वो परमेश्वर के विसर्ग विमर्श में उसकी अभिव्यक्ति है और उसकी जो बाहें अभिव्यक्ति है जो संसार में वास्तव में जो सब कुछ प्रकट हो जाता है वो आणो विसर्ग इस तरह से तीन विसर्ग हैं तीन रूपों में परमेश्वर की रचना शक्ति इस संसार को जन्म देती है अब इसके बाद में अंतिम प्रश्न है कि मृत्यु के समय हे ईश्वर आपको कैसे जाना जा सकता जब अर्जुन पूछते हैं कि जब आप कहते हो कि अंत में जो स्मृति रहेगी वैसी ही हमारे अगले जन्मों में गति रहेगी तो अंत समय में आपको कैसे जाना जा सकता है ये एक बहुत ज्वलंत शाश्वत प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भगवान ने कहा कि इस बारे में कोई संशय नहीं कि तुम अंतिम जीवन के अंतिम क्षण या उत्क्रांति समय जिस जिस किसी भी मानसिक कि स्थिति में होंगे जिस किसी भी स्थिति में होंगे उस स्थिति को ही प्राप्त करें यानी हमारे मन में उस समय जो अंतिम क्षण जो भावना होगी उस भावना के अनुकूल ही हमको अगला जन्म मिलेगा तो ये चीज बड़ी विचारणीय है और इसमें हम कैसे भगवान को पूछा अर्जुन ने कि हम कैसे क्रिया या कर्म कर सकते हैं या कैसे हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि अंतिम क्षण हम आपको याद कर लें तो ये जो है अंतिम क्षण में परमेश्वर को स्मरण करना भगवान कहते हैं कि इसके लिए जीवन भर आपने जिन या जिस स्वरूप का चिंतन किया है वही स्वरूप वही प्राथमिकता अंतिम क्षण आपके विचार में आपकी स्मृति में आ जाएगी अब इसका अपन कैसे समझें कि हमने अगर जीवन भर कामनाओं का चिंतन किया है तो निश्चित रूप से उन कामनाओं के कारण उन वासनाओं के कारण आने वाले जन्मों में हम उसी कामनाओं के अनुकूल जन्म लेंगे अगर जीवन भर धन का चिंतन किया है तो अंत अगले जन्म में ऐसा जीवन मिलेगा जिसमें हम फिर धन संग्रह करना शुरू करेंगे फिर धन संग्रह करेंगे और धन संग्रह करते करते हम उस जीवन को व्यतीत करेंगे अगर हमने परमेश्वर का चिंतन किया है और अंतिम क्षण में परमेश्वर का ध्यान आता है तो हम फिर परमेश्वर से अभिन्न हो जाते हैं इस तरह से जो हमारे जीवन भर के अनुभव हैं वही हमारे अंतिम क्षण में फलीभूत होते हैं वो कहते हैं कि चाहे वो दूरस्थ हो लेकिन हमारी जो प्राथमिकता है अगर हमने प्राथमिकता काम को धन को यश को पद को ज्ञान को ध्यान को किताबों को इन चीजों को दिया तो वही हमारे अगले जन्मों में कारक होते हैं जो हमको उन जन्मों में हमारा स्वरूप तय करते हैं। लेकिन जब आप लेकिन जब आप सोचो कि अंतिम क्षण एक्सीडेंटली दुर्घटनावश हम भगवान करके मर जाते हैं तो क्या होगा अभिनव गुप्ता जिसकी कमेंट्री में कहते हो उसे कुछ भी नहीं होगा अंतिम क्षण एक क्षण याद करने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अंतिम क्षण याद किया हुआ आपका पहले बात तो अंतिम क्षण माना नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम क्षण में स्मृति तुम तुम स्मृति नहीं करते हो वो चीजें अपने आप स्मृति में आती जैसे आप कह रहे हो कि मैंने पत्नी को स्मरण किया मेरा बेटा कहा है मुझे पानी पिला दो अंतिम क्षण तो अभिनव गुप्त पादाचार्य जी कहते हैं अंतिम क्षण नहीं है जब तक अभी तो तुम शरीर में ही हो अंतिम क्षण ये नहीं है क्योंकि जब तक आपको देह का भान है देह अभिमान है तब तक ये अंतिम क्षण नहीं है अंतिम क्षण वो होगा जिस समय आप शरीर छोड़ रहे होंगे उस समय अपने आप वो चीजें ध्यान में आएंगी जो आपने जीवन भर प्राथमिकता दी जिनका गणित सबको पछाड़ कर आगे आ गया वो कहते हैं कि अगर आपने परमेश्वर को प्राथमिकता दी कि मुझे ईश्वर चिंतन करना है चाहे काम करूं तो भी परमेश्वर का कर चिंतन करूं। कुछ चीज़ खो जाए तो खो जाए मेरा ईश्वर का ध्यान नहीं खोए अगर मेरा किसी चीज़ में पिछड़ जाऊं तो चलेगा लेकिन इस चीज़ में ध्यान न खोए तो ऐसी जब प्राथमिकता जब हम करते हैं ऐसी प्राथमिकता लेते हैं तो उस समय परमेश्वर स्वयं आपके ध्यान में आते हैं वो कहते हैं कि चाहे हम कितनी भी दूर चले जाएं कार्य और कारण का रिश्ता ख़त्म नहीं होता जैसे अगर हम भूल भी जाएं कि ये गेहूं के बीज हैं वो 25 साल बाद उसको दस पे डालेंगे तो गेहूं के ही पेड़ पैदा होंगे उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि गेहूँ के बीज डले थे पता नहीं कहेंगे डले थे और पेड़ हमको चाहिए था आम का लेकिन नहीं जो हमने बीज डाला है वही उत्पन्न होगा तो जीवन भर इस स्मृति से हमने जो बीज डाला है वही हमारा भविष्य तय करेगा अगला जन्म तय करेगा इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि यह अंतिम क्षण वो चिंतन नहीं है जो शरीर में रहते हुए हम चिंतन कर लेते हैं वरन यह वो चिंतन है जिसमें अनुचिंतन होता आप अनुचिंतन की भगवान क्या परिभाषा देते हैं कि शरीर छोड़ने के अंतिम क्षण और शरीर में रहने के अंतिम क्षण और छोड़ने के बाद के प्रथम क्षण वो स्मृति बनी रहे ये बड़ी विशिष्ट बात है कि शरीर छोड़ने का उत्क्रांति का क्षण वो है जब जीवन का अंतिम क्षण है और पराजीवन का प्रथम क्षण है यानी जीवन के बाद का प्रथम क्षण है उस प्रथम क्षण में वो स्मृति बनी रहती इस प्रथम क्षण में कभी भी आपको प्यास भूख ये चीज नहीं लगती इसलिए इस प्रकार की स्मृति की कोई संभावना नहीं मात्र संभावना है कि जीवन भर आपकी जो प्राथमिकता रही है प्रायोरिटी रही है कि मुझे जीवन में धन कमाना है या मुझे जीवन में ये भोग भोगना है या इस जीवन में ये काम करना है ये काम अधूरा है इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि राजा भरत का पुराण में उदाहरण दिया है कि वो भले उनको सन्यास हो गया कुटिया में रहने लग गए संत के पास चले गए लेकिन उनको प्रेम हो गया एक हिरण के बच्चे से तो अंततः हिरण का जन्म लेना पड़ा उनको क्योंकि वो मरने तक हिरण का ही ध्यान करते रहे तो इसलिए जब जीवन में जो अंत समय तक जो प्राथमिकता होती है वही फलीभूत होती है इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम ईश्वर का ही चिंतन करो तभी वो अनुचिंतन तक तुम्हारा साथ देंगे पर तुम अगर मेरा चिंतन करते हो तो मैं तुम्हें अंतिम क्षण में स्व स्मृति में प्रकट हो जाऊँगा अब चिंतन कैसे करें हमारे साथ बड़ी समस्या आती है कि हम चिंतन कैसे करें तो पहली बार तो भगवान ने इसके पहले उत्तर दे दिया है कि चार स्वरूपों में मुझे देखो अब हम क्या कैसे देखते हैं और भगवान कैसे बताते हैं दोनों के बीच का अंतर समझें तो हमको समझ में आ जाए कि हमारी दृष्टि में क्या दोष है जैसे हमारे पास कोई आता है तो हम कहते हैं आदमी मेरे को पसंद नहीं है क्यों आ गया अगर हमारे पास कोई दुख आते हैं तो हम कहते हैं क्यों आ गए सुख आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये सुख आए हैं और उसके बाद में हम उन सुखों को हमेशा कम मानते हैं मेरे हिस्से में ज़्यादा आने थे पर कम आए इसलिए इन सुख और दुख के बीच में हम वो अनुचिंतन करना भूल जाते हैं या हम वो विचार करना भूल जाते हैं कि ये क्या है इसलिए व्यक्ति क्या है ये व्यक्ति कहाँ से बना है उसके पंचमहाभूत हैं मन बुद्धि अहंकार है उसके पीछे पुरुष खड़ा है यानी पूर्ण सृष्टि मनुष्य का शरीर पूर्ण सृष्टि है उसमें आठों चीज़ें हैं प्रकृति की पंच महाभूत हैं और साथ ही साथ मन बुद्धि अहंकार भी हैं और उसमें पुरुष भी है यानी पुरुष क्या है पूरा ब्रह्मांड है मनुष्य पूरा ब्रह्मांड है अब ये हम सामने देखें तो एक पूर्ण सृष्टि सामने खड़ी है वो कहते हैं ये तो हमारा दुश्मन है ये हमारा प्रतिस्पर्धी है ये मेरा ये मेरा विरोधी है हमारा विरोध सांसारिक विरोध करने का पूर्ण अधिकार है अगर आप चुनाव में लड़ रहे हो किसी के खिलाफ तो उसका विरोध करना हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है लेकिन चिंतन हमारा कभी न बदले कि चिंतन इस सृष्टि में हम इन चारों रचनाओं में परमेश्वर के दर्शन कर सके वो चिंतन हमारा बना रहे तो वो चिंतन एक दूसरा वो कहते हैं भगवान कि शुद्धतम स्वरूप में परमेश्वर का अगर आप आँख मिचके भी स्मरण करो तो सूर्य भगवान का स्मरण करो सूर्य के रूप में परमेश्वर आपके हृदय में जल्दी से बैठ सकता है उसका कारण क्या है कि सूर्य के रूप में सूर्य में क्या गुण है एक तो वो प्रकाश स्वरूप है भगवान भी प्रकाश स्वरूप है सूर्य हमेशा अंधकार से मुक्त है परमेश्वर भी अंधकार से माया से मुक्त है किसी भी माया अंधकार से मुक्त है सूर्य अंधकार है तीसरा परमेश्वर शुद्ध है पवित्र है ऐसे ही अग्नि के कारण सूर्य भी पूर्ण पवित्र है और सूर्य सदा आपका जीवन का सांसारिक जीवन का आधार है और भगवान भी आपके पूर्ण सांसारिक एवं आध्यात्मिक जीवन के आधार है यह छोटा आधार है सूर्य लेकिन परमेश्वर मूल आधार वो तो सूर्य का भी आधार है वो तो सूर्य का बैदर लेकिन हमारे चिंतन के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सूर्य के स्वरूप की चिंतन करें तो इस तरह से उन्होंने चिंतन करने के हमको ऐसा बताया कि मुझे सतत स्मरण करो अगली बार अगला कि हम समस्त कर्म मुझे समर्पित करो कि जब हम कुछ समर्पित करते हैं अभी हमको पादुका का पूजन करना हो और तुम सड़े हुए फूल लेके आ जाओ तो हम बोलेंगे नहीं इनको अलग करो ये नहीं पर चढ़ाएंगे क्यों क्योंकि ये हम भगवान को ये बासी फूल सड़े हुए फूल नहीं चढ़ाएंगे हम अच्छे फूल चढ़ाएंगे तो फिर सड़े हुए कर्म कैसे चढ़ा सकते जब हम ये तय कर लें कि हमको हमारे कर्म भगवान को समर्पित करने हैं तो फिर कर्म करते वक्त हम हमेशा सावधान रहेंगे कि हमको कर्म तो वहीं पर समर्पित करना है शिवारपणम अस्तु हर कर्म के बाद हृदय में भावना हो कि ये कर्म आपको समर्पित मैंने अगर किसी का अच्छा किया तो भगवान आपको समर्पित और फिर बुरा करता चलो दस बार सोचूंगा कि इसको कैसे समर्पित करूँगा तो भगवान कहते हैं कि जब आप कर्म को समर्पण करेंगे तो परमेश्वर का स्मरण और आपका अनुशासन बना रहेगा तीसरा वो कहते हैं कि, कि जब तुम ज्ञान का आसरा लेते हो इस ईश्वर के ज्ञान का आश्रय लेते जैसे भगवान क्या है इन चार रूपों में हमको संसार में दिखाई देते हैं तो उस व्यक्ति के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वो शरीर कहाँ छोड़ता है हम कहते हैं तीर्थ में शरीर छोड़े तो उसकी सद्गति हो जाएगी लेकिन अगर वो परमेश्वर का स्मरण करता है परमेश्वर का प्रेमी है तो कहीं पर भी शरीर छोड़े उसकी सदगति होगी अगर वो कहते हैं हम उत्तरायण में शरीर छोड़ना है दक्षिणायन में नहीं छोड़ना है दिन में छोड़ना है रात में नहीं छोड़ना है शुक्ल पक्ष में छोड़ना है कृष्ण पक्ष में नहीं छोड़ना है तो ये बातें कुछ हद तक उन लोगों के लिए हैं जो अभी ज्ञान से थोड़े दूर हैं लेकिन जो ज्ञान से सिक्त हैं वो अगर आप शरीर से कहीं भी छोड़ें वो शपथ के घर में छोड़ें जहाँ बोले अपवित्रतम स्थान है वहां पर भी वो अपना शरीर छोड़ें दुर्घटना में शरीर छोड़ें किसी भी अपमृत्यु का शिकार हो जाए तब भी भगवान कहते हैं कि उसके जीवन में वही मिलेगा जो उसके जीवन भर का चिंतन है उस जो जीवन भर का उसका विचार है इसलिए अब अंतिम क्षण की परिभाषा के बारे में फिर अभिनव जी कहते हैं तो फिर क्या अंतिम क्षण में स्मरण करने का कोई महत्व नहीं है तो वो कहते बिल्कुल महत्व नहीं है कोई महत्व नहीं है क्योंकि तुम नहीं करते स्मरण वो स्मरण तो होता है क्योंकि तुम स्मरण कैसे कर लोगे और तुम कर भी लोगे तो महत्वहीन है इसलिए जीवन भर की प्राथमिकता ही अंतिम क्षण बनाती है और अंतिम क्षण आता है तुम नहीं लाते क्योंकि तुम लाओगे तो तुम कहोगे मैं इतनी वजह मरूंगा भगवान का नाम पहले से शुरू कर दूँ तो अंतिम क्षण लाते नहीं हैं हम अंतिम क्षण आता है और कब आता है कोई नहीं जानता ये छत गिर जाए अभी हमारा सबका अंतिम क्षण आ जाए हमको कुछ भी नहीं मालूम तो फिर हम तैयारी कैसे करेंगे अंतिम क्षण की क्या तैयारी से हो सकती है क्या कि इतने बजे जैसे हम कहते हैं कि इतनी बजे हमारा कार्यक्रम शुरू करेंगे हम चलो हमारी तैयारी शुरू करते थे ऐसा हमारा अंतिम क्षण की तैयारी हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमको उसके आगमन की कोई पूर्व सूचना नहीं मिलती और दूसरी बात उस समय में हम इस होश में कभी भी नहीं होते कि हम इस स्मरण में परमेश्वर को ला सकें उस समय कभी तो लगेगा कि मुझे क्या हो गया क्या नहीं या मतिभ्रम हो जाएगा या बेहोशी हो सकती है तो क्या भगवान बेहोशी में आने वाले योगी जो जीवन भर भगवान का स्मरण भजन किया है और वो अंत समय अगर बेहोश हो जाए तो क्या अंत समय में बेहोश होने पर उसे वो तामसिक जन्म दे देंगे कि भाई तुम बिल्कुल अंधेरे में तुमने प्राण त्यागे तब तामसिक जन्म प्राप्त करोगे क्या ऐसा होगा वो कहते हैं ये शास्त्र विरुद्ध है फिर भगवान के लिए एक और बात हम समझे कि शास्त्र क्या है यह हम कहते उन्होंने स्पष्ट बोला है कि ये बात शास्त्र विरुद्ध है कि कोई जीवन भर भगवान को प्यार करे और अंत में वो बेहोशी में शरीर त्याग कर दें तो वो मसी जीवन प्राप्त करेगा क्योंकि उसने अंधेरे में जीवन त्यागा ऐसा नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध है और शास्त्र क्या है शास्त्र हमेशा अंतरात्मा के आवाज को शास्त्र बोलते हैं आपकी अंतरात्मा ही शास्त्र की रचयिता है और इसीलिए शास्त्र को श्रुति कहते हैं क्योंकि हमने अंतरात्मा की आवाज सुनी और उसमें कुछ ऋषियों ने उसको लिपिबद्ध कर दिया अंतरात्मा की आवाज़ हम नहीं सुनते इसलिए हमको बाहर से शास्त्र पढ़ना पड़ता जो अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं उनके समस्त शास्त्र अंदर हैं उन शास्त्रों को उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आप कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे सृष्टि में पुराणों में भी और वास्तविक जीवन में भी कि जिन लोगों ने अभी भी नहीं पढ़ी बारह भी नहीं पढ़ी और वो अब इसी जीवन में मोक्ष को प्राप्त हो इसी जीवन को उन्होंने अपनी साधना के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त उन्होंने तो एक भी शास्त्र नहीं पढ़ा उन्होंने तो एक कागज पे कुछ लिखा भी नहीं तो भी वो उस स्थिति को प्राप्त हुए जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं तो कई उदाहरण हैं कभी दास जी ने कभी स्कूल गए नहीं थे पढ़ाई करी नहीं थी ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में और कई जगह जिन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी किसी तरह से औपचारिक विद्या प्राप्त नहीं करी तद भी वो परमेश्वर को अति प्रिय थे दो बात होती है तुम परमेश्वर को प्यार करो और तुम परमेश्वर तुम्हें प्रेम करे सर्वोच्च स्थिति वो है जब परमेश्वर तुम्हें प्रेम करे तुम चाहे परमेश्वर का नाम भी नहीं जानो कि किसको परमेश्वर कहते हैं ये भी जानो कि शास्त्र क्या होते हैं ये भी जानो कि अंतिम क्षण क्या होता है ये भी नहीं जानो के अंतिम क्षण में याद करने से पुनर्जन्म होता ये भी नहीं जानो कि पुनर्जन्म होता तो क्या उसका कोई अधिकार नहीं है परमेश्वर को प्राप्त करने का वो तो पूर्ण मूर्ख है उसे ये भी नहीं मालूम कि पुनर्जन्म होता है ये भी नहीं मालूम अंतिम क्षण है शास्त्र होते भगवान नाम की कोई चीज भी होती क्या अब उसको कोई अधिकार नहीं है भगवान को प्राप्त करने का भगवान कहते ऐसा नहीं है ऐसा व्यक्ति अगर हृदय से हृदय की सरलता से इस सृष्टि को प्रेम करता है तो मैं वो इन चारों स्वरूपों को ही प्रेम कर रहा है उसको भले नाम नहीं मालूम वो पड़ोसी को प्रेम करता है गरीब को प्रेम करता है किसी की सहायता कर देता है किसी का काम कर देता है और साथ में उसका राग और काम से वो मुक्त है उसको कुछ नहीं चाहिए बदले में रोटी मिल गई तो भोते आज सो और किसी का काम कर देंगे इस तरह से राग और कामना से जो मुक्त है और वो जीवन को इस सरलता से जीता है तो परमेश्वर उसको प्रेम करता है। बचपन में एक अंग्रेजी की कविता पढ़ी थी उसका छोटा सा सार बता रहा हूँ उसमें ये था कि एक बार एक व्यक्ति जो ऐसा ही था जो सबका किसी का कुछ भी काम हो तो कर देता था और उसके घर में कुछ नहीं था एक खाट पर आके सो जाता उसके घर में एक दरवाजा एक खिड़की थी खिड़की खोल कर दरवाजा बंद करके सो जाता सुबह उठ के जाता किसी का काम कर देता कोई कुछ खा ले तो खा लेता था और हमेशा मुस्कुराता था प्रसन्न चित्त रहता था सब लोगों से प्यार से व्यवहार करता और किसी का दुख दर्द हो तो वहाँ शामिल हो जाता था काम करने अब क्या होता है कि एक दिन एक फरिश्ता आता है खिड़की में से और कहता है कि भाई मैं तो सर्वे कर रहा हूँ देख रहा हूँ कि कौन कौन लोग भगवान को प्रेम करते हैं तो कहता है ये क्या होते हैं भगवान तो वो कहता है तुम मूर्ख हो तुम्हारा तो कोई लिस्ट में नाम भी नहीं है है ना फिर हमने एक लिस्ट रखी है जो भगवान को प्रेम करने वाले लोग हैं उनके नाम इसमें लिखे हैं लेकिन इसमें तुम्हारा तो कोई नाम नहीं है शायद मैं गलती से आ गया तुम्हारी खिड़की पर वापस चला जाता है तो बोलता है गलती से आया होगा भगवान ने क्या क्या बातें कर रहा है अब वो चला गया वो अपनी ज़िंदगी वैसे जीता रहा कुछ दिनों बाद फिर एक दूसरा फरिश्ता आया फिर वो हाथ में लिस्ट बिताया तो भैया ये क्या यार बार बार क्यों आ जाते हो ऐसे काफे ले लेके तुम कौन हो तो बोलते भैया आज एक दूसरी लिस्ट है हमारे पास बोले की? बोले भगवान जिनको प्रेम करते है, उनकी लिस्ट और सबसे ऊपर नाम तुम्हारा ही तो जीवन में आप भगवान का नाम जानो चाहे नहीं जानो भगवान का नाम जाने बगैर भी प्रेम कर सकते हो भगवान का नाम लिए बगैर भी प्रेम कर सकते हो भविष्य के पुनर्जन्म की जानकारी ना हो तो भी उसकी तैयारी कर सकते हो अंतिम क्षण के बारे में न जानकर भी उसकी तैयारी कर सकते हो अंतिम क्षण जानकर ही उसकी तैयारी नहीं होती क्योंकि कब आएगा कैसे आएगा नहीं मालूम उस वक्त हम होश में रहेंगे बेहोश रहेंगे नहीं मालूम इसलिए उसकी तैयारी के लिए वो कहते हैं कि तुम सतत मेरा चिंतन करो सतत मेरे स्वरूपों को सृष्टि में देखो सतत मुझसे प्रेम करो मुझे प्राथमिकता दो हमारी प्राथमिकता लिस्ट में भगवान सबसे आखिरी में रहते हैं इसका ब्याह हो जाए इसकी नौकरी लग जाए मेरा मकान बन जाए कार आ जाए इतना धन इकट्ठा हो जाए बुढ़ापे की सारी व्यवस्था हो जाए बस फिर मैं ईश्वर चिंतन में लग जाऊँगा ये मेरा धंधा जरा सेट हो जाए फिर मैं एकदम आश्रम में रेगुलर आऊँगा इस प्रकार की बातें हमारे हृदय में आती हैं और उसके आने के पीछे एक ही कारण होता है कि हम भगवान को सबसे लास्ट में रखें ये सब हो जाए तो फिर भगवान चलो आ जाओ तुम भी आ जाओ तुम्हारा नंबर आ गया लेकिन यह भगवान कहते हैं जब तुम मुझे सबसे पहले रखोगे तो फिर मैं तुम्हारे चिंतन में स्वयं आऊँगा और जब तुम सब आखिरी में रखोगे तो फिर तुम्हारे हर इच्छा के पीछे इसका व्याह हो जाए इसका धन आ जाए इसकी नौकरी लग जाए इसका मकान बन जाए हर इच्छा के पीछे लाखों जन्म रखें हैं उन लाखों जन्मों को पार करते करते करते शायद फिर तुम्हारी प्रज्ञा किस दिन जागे तुम पर अनुग्रह होगा और तुम ईश्वर को सबसे पहले रख पाओगे इसलिए मनुष्य के जन्म में अगर हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ कुछ है तो वो मात्र इतना ही है कि हम भगवान को लिस्ट में एक नंबर पर रखें कि कोई नाराज हो जाए तो हो जाए भगवान नाराज नहीं राणा जी रूट सी तो रूठी मारो कहीं ले सी <laughs> <laughs> जैसे मीराजी बोलती थी कि राणा जी रूठे तो रूठे मैं तो मेरे कृष्ण में भजन करूँगी मेरा क्या ले लेंगे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे बोले शरीर तुम्हारा गर्दन काट देंगे बोले काट दो काट देंगे जहर पिला देंगे पिला दो उससे मेरा क्या बिगड़ेगा फिर भी वो कहती कि मेरा क्या बिगड़ेगा कुछ नहीं बिगड़ेगा तो संसार कितना भी नाराज़ हो जाए परमेश्वर नाराज नहीं हो मेरा ये प्रार्थना अगर हम ये भावना है तो यही बात अभी दादाजी कह रहे थे यहाँ तरह से कह रहे थे कि हम जब जीवन में रहते हैं तो हमारा अनुचिंतन हमारा चिंतन बहुत ज़्यादा इधर उधर डाइवर्स होता है जैसे हम लोग सिर्फ एक काम के लिए मिलते हैं ईश्वर चर्चा के तो जैसे चर्चा खत्म होती है बोले हम फिर संसारी चर्चा शुरू कर देते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर भगवान ने एक और चीज बड़ी अच्छी बताई कि ये जो चर्चाएँ हैं स्मरण हैं स्मृतियाँ हैं कर्म हैं ये सब एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा करती यानी जब आप ईश्वर चिंतन करोगे तो संसार चिंतन पीछे छूट जाएगा संसार चिंतन करोगे तो ईश्वर चिंतन पीछे छूट जाएगा ये एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं तो ये कहते हैं भगवान कि जब ईश्वर चिंतन सतत करोगे तो तुम्हारे जीवन से संसार चिंतन पीछे छूट जाएगा उस समय जो सबसे आगे है दौड़ में वही चिंतन जीवन के अंतिम क्षण स्मृति में आएगा और वही तुम्हारा जीवन तय करेगा अब फिर वो कहते अंतिम क्षण भगवान को याद कर ले तो क्या फिर से जन्म नहीं होगा फिर से जन्म कैसे हो सकता है भगवान को याद करते वो भगवान में विलीन हो जाता है भगवान में जो विलीन हो जाता है उसके न तो कोई कर्म बचते हैं न उसका कोई प्रारब्ध बचता है फिर उसका जन्म कैसे होगा फिर अनुवृत्ति जिसको कहते हैं जिसमें जीवन मरण अनुवर्तन बोलते हैं जिसको जीवन मरण अनुवर्तन अनुवर्तन का मतलब होता है सेपरेशन यानि अलगाव तो अलगाव भगवान से कैसे हो सकता है जब वो परमेश्वर में विलीन है तो उसका अलगाव कैसे होगा क्योंकि वो जहाँ जाएगा वहाँ परमेश्वर पहले से है तो परमेश्वर से अलगाव तभी हो सकता है जब हम माया के भीतर हैं तब हम माया भगवान को न जानना ही अलगाव है और भगवान को जानना ही ईश्वर में विलीन होना है इसलिए हम जब तक माया के अंदर है परमेश्वर को नहीं जानते उसके स्वरूप पर हमारा विश्वास नहीं है वो हमारी प्राथमिकता नहीं है तब तक ही हम भगवान से अलग हैं और जैसे ही उससे अलगाव खत्म होता है फिर कभी अलगाव नहीं होता इसके बाद बताते हैं कि जब मनुष्य अन्य अन्य भावनाओं से शरीर त्याग करते तो वो अन्य अन्य जन्म लेता है कामुक होता है वो कामनाओं से काम कामुक व्यक्ति का जन्म लेता है जो महत्वाकांक्षी होता है वो महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए जन्म लेता है हमारी ये समस्त अधूरी वासनाएं हमारे अन्य अन्य जन्मों को तय करती अब क्या होता है कि परमेश्वर से विलीन होने के पहले अगर ये समस्त सृष्टि विलीन हो जाती तो क्या होगा प्रश्न अर्जुन ने सब तरह से कि, कि सृष्टि क्या जब विलीन हो जाती है जब इसका प्रलय हो जाएगा विलीन हो जाएगी सृष्टि तो उस समय तो सबके कर्म शांत हो जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि तुम जब सो जाते हो तो क्या सुबह ऋण मुक्त हो जाते रात को तुमने किसी से उधार लिया और सो गए तो सुबह उठने के बाद क्या तुम ऋण मुक्त हो गए दिन में तुम्हारी समस्त क्रियाएँ प्रखर हैं और रात्रि में वो सूक्ष्म रूप में खाली जीवन चलने के लिए सांस चलती है दिल धड़कता है शरीर गर्म रहता है बाकी समस्त क्रियाएं शांत हो जाती है उस वक्त आप न किसी का भला करते हो न किसी का बुरा करते हो न कोई नया कर्म करते हो वो सुषुप्तावस्था है लेकिन सुषुप्तावस्था में क्या तुम्हारे समस्त कर्म शांत होते हैं वो कहते हैं कि ब्रह्मा का एक दिवस हमारे लाखों जन्मों के बराबर है फिर ब्रह्मा की एक रात्रि फिर हमारे लाखों जीवन के बराबर है तो ब्रह्मा का जब प्रातः शुरू होती है ब्रह्मा की उस समय ये संसार की अभिव्यक्ति शुरू होती और जब उसकी शाम आती है जब उसकी संध्या आती है तो संसार पुनः उस अनअभिव्यक्त स्थिति में आ जाता है यानी उस बिंदु स्वरूप में संसि समा जाती है तो दोनों स्थितियाँ हैं अभिव्यक्ति भगवान का ब्रह्मा का दिन है और अनभिव्यक्ति यानी सूक्षव रूपता भगवान की रात है तो भगवान की भी नहीं कह सकते है, ये ब्रह्मा की रात है ब्रह्मा भगवान की रात नहीं होती ब्रह्मा की रात है और ब्रह्मा का स्वयं का दिन और स्वयं की रात है इसका मतलब ब्रह्मा का भी एक जीवन है उस जीवन का भी अंत अब हमको क्या है एक दिन का अनुभव होता है कि दिन हमारा बड़ा व्यस्त गया आज दिन बड़ा गर्म था आज बोर हो गए इस तरह तो भगवान का ब्रह्मा का भी ऐसा अनुभव होता है लेकिन हमारे लाखों जन्म होते हैं भगवान को एक दिन का अनुभव होता है ब्रह्मा को और यहाँ हम रात भर जैसे सोते हैं ऐसे ब्रह्मा को विश्राम का अनुभव होता है मैंने विश्राम कर लिया तो ये आंतरिक समय है इंटरनल टाइम है जो सबका अलग अलग होता है आंतरिक समय सबका अलग होता है बाँवें समय और आंतरिक समय दोनों अलग अलग बाहरी समय हमको ऐसा प्रतीत होता है कि सबका एक जैसा बीत रहा है अभी पौन घंटा आपको लगा बातचीत में निकल गया पता नहीं लगा सुना किसी को कोई अगर कठिन परिस्थिति में फंसा होगा तो उसको लगेगा पौन घंटे के अंदर जान निकल गई हर व्यक्ति का समय अपना अलग अलग होता है कोई व्यक्ति बड़े अच्छे सुंदर रिश्ते तो में में होगा तो उसको एक पौन घंटा पता ही नहीं लगेगा कैसे निकल लगा इस तरह से ब्रह्मा का समय उसका भी दिन है उसकी भी रात्रि है भगवान कहते हैं कि जो योगी है उसको मैं सहजता से प्राप्त हूँ योगी के लिए मैं सहजता से प्राप्त हूँ मुझे प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है लेकिन जो संसार का चिंतन करता है उसके लिए मैं अप्राप्त हूँ वो तुम संसार में घूमते रहो तुमको जब तक संसार पसंद है आप भगवान कहते हैं कि यह संसार में व्यक्त और अव्यक्त ये ब्रह्मा जी का दिन और रात्रि है अव्यक्त है वो रात्रि है व्यक्त है वो दिन है अब इससे परे मेरा अक्षरधाम है मैं तुम्हें अब उसके बारे में बताऊंगा कि अक्षरधाम क्या है यानी तुम जो अभिव्यक्ति और अनव्यक्ति अभी हम कह रहे थे ब्रह्मा जी का दिन है रात्र भगवान इस सृष्टि को बना रहे ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मा को उन्होंने अधिकार दिया सृष्टि को बनाओ और वापस अपने में समेट लो फिर बनाओ फिर अपने में समेट लो इस खेल को चलने दो एक समय आएगा फिर ब्रह्मा जी भी वृद्ध हो जाएंगे ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विलीन हो जाएंगे फिर वो नए ब्रह्मा जी बनाएंगे तो हर स्थिति में परमेश्वर उनसे उच्चतर है परमेश्वर इनसे उच्चतर क्योंकि वो सर्वोच्च है तो भगवान कहते हैं कि मैं अक्षरधाम है जहां पर कि कुछ भी नष्ट नहीं होता और कुछ भी वहां से विलीन नहीं होता यानी भगवान के पास पहुँचने के बाद में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना तुमको इस सृष्टि में दुख बुढ़ापा बीमारी झेलने के लिए आना पड़ेगा तो यह वो स्थिति अक्षरधाम तो कहते हैं कि ब्रह्मा के लोक तक किसी भी लोक की प्राप्ति तुम जो अपने कर्मों से करते हो वहां से पुनः पुनः धरती पर लौटना आप ब्रह्मा के लोक तक भी आ गए तो भी आपको वापस धरती पर जाना है स्वर्ग लोग से भी धरती पर जाना है आपने बहुत पाप किए हैं तो नरक से भी धरती पर जाना है या आपने कितने भी लोगों को पा लिया जब तक तुम मेरे पास नहीं आते तब तक इस सृष्टि के इस सृष्टि के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते यानी तुम मेरे पास आने के पहले किसी भी लोक में चले जाओ उस लोक से पुनः पुनः धरती पर आना यानी धरती ही वो जगह है जहाँ से परमेश्वर का रास्ता प्रशस्त होता है बाकी कहीं से भर भी जाओ ब्रह्मलोक से भी आप सीधे सीधे अक्षरधाम नहीं जा सकते ना आप किसी स्वर्ग से अक्षरधाम जा सकते हो लेकिन अक्षरधाम जा सकते हो तो धरती से जा सकते हो इसलिए कहते हैं कि धरती से ही तुम्हारे परमेश्वर पर्मे, के धाम जाने की यानी परमेश्वर को प्राप्त करने की समस्त संभावनाएँ हाँ मतलब जागृति फिर एक आती बात उत्क्रांति की और उत्क्रांति ने शरीर छोड़ने का क्षण अब उस क्षण के बारे में भगवान कहते हैं कि विशिष्ट परिस्थितियों में भगवान स्वतंत्र भगवान की स्वतंत्रता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पर भी वो कृपा कर सकते हैं तो अंतिम क्षण के ठीक पहले क्षण पे उसके हृदय परिवर्तन हो जाए और उसको उसी क्षण परमेश्वर स्मृति आ जाए और उसको मोश कर दे अब वो चाहे वो जीवन भर कैसे भी रहो प्रकट रूप से आपको लगा हो कि तो बहुत बुरा व्यक्ति था अब इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हो सकता है कि वो परमेश्वर ने उस बुरे व्यक्ति का रूप कई लोगों को सजा देने के लिए लिया हो और उसको जो सजा देना थी वो उसकी ड्यूटी थी मात्र अधिकार था कि उसको कई लोग जैसे कि एक जल्ला दे तो उसका काम क्या है मौत के घाट उतारना लोगों को ना? लेकिन इससे क्या वो पापी हो जाता है वो पापी नहीं होता क्योंकि वो अपना कार्य कर रहा है उसके ऊपर भी परमेश्वर की कृपा हो सकती है उस पर भी अनुग्रह हो सकता है इसलिए ईश्वर अनुग्रह को कोई सप्रेस नहीं करता ईश्वर अनुग्रह किसी भी चीज़ से ऊपर है है ना? आप वही बात है कि जैसा आप खूब जीवन भर जिसको याद करो तो अंतिम क्षण में याद आएगा लेकिन अंतिम क्षण तक किसी को याद नहीं करो तो भी भगवान चाहें तो वो आपके अंतिम क्षण में आपकी स्मृति में आ सकता है तो वो व्यक्ति अंतिम अंतिम रूप से अभिनव गुप्तपाद आचार्य जी कहते हैं कि वो व्यक्ति जो बाहर अपने बाहर शरीर के बाहर और भीतर सब जगह सब तत्वों में परमेश्वर का रूप देखता है और सब तत्वों को परमेश्वर के रूप में देखता है उस व्यक्ति का इस सृष्टि में कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता यानी वो इस सृष्टि में हमेशा परमेश्वर को पाने के लिए प्रतिबद्ध भी है और अधिकारी भी है तो आज के वातावरण अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं और तदनंतर फिर इसको संक्षेप में लेके फिर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आगे जारी रखेंगे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 नारायण सखी सरकार ओम देवा पशे शेमाक्षत्रह स्त्री देव दें यु ओम सहन हो सहन सह वीर तेजस्वना वधित ओं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रति न पूछा विश्व स्वस्ति नाक्षर हरिष्ट नेति नो बृहस्पतिदधमद पूर्णमेद पूर्णापूर्णमुदच्य ओम शांति शांति शांति Oh